प्रयोजन तो विपास्ट्रे देखना खल, खल के लिए की जाने वाली क्रिया से आश्रय को श्रय कहते हैं तो यहां पर आश्रय कर से कर हमने आश्रय बताया था इसका तो संबंध करने से पंक्ति अच्छी लगेगी देखो फल के लिए की जाने वाली क्रिया से साथ दे साध को विकास कहते हैं कैसे ध्यान देना जैसे कोई स्वर्ग चाहता है पुत्र चाहता है धन चाहता है इत्यादि फल चाहता है तो फल के लिए कोई क्या करेगा यज्ञ दान होम सब करेगा तो फल के लिए की जाने वाली जो क्रिया है उस क्रिया से साथ दे क्या है देवता के साथ संबंध देवता के साथ है सम्बंध यदि लौकिक मनुष्य से आप कुछ चाहते हैं राजा से चाहते हैं धनी श्रेष्ठ से चाहते हैं तो उसके साथ संबंध करना पड़ेगा हम्म फल आपका पुत्र पशु धन संपत्ति जो फल है तो फल के लिए क्या करेंगे आप यज्ञ दान तप करेंगे अथवा किसी की नौकरी चाकरी करेंगे हम्म तो उस क्रिया से से साध्य क्या होता है संबंध राजा के साथ संबंध हथवा देवताओं के साथ संबंध तो फल के लिए की जाने वाली क्रिया से दे। क्रिया से साथ दे क्या है सम्बन्ध उस क्रिया से साध्य संबंध होने पर क्या है देवता फल देंगे राजा फल देगा आती है यज्ञ मतलब क्या है की पुत्र पशु धन आदि फल है और उसके लिए की जाएगी क्रिया यज्ञ दान तप अथवा नौकरी वगैरह सेवा और उस क्रिया से साथ क्या है संबंध किसके साथ संबंध देवता के साथ अथवा राजा के साथ जिसकी नौकरी करेंगे है उस संबंध को क्या कहते हैं विकास रहे। आगे देखेंगे कंचित भूत विशेष किसी प्राणी विशेष का लेकर चाहे वो ब्रह्मा और रुद्र हो अथवा कोई राजा हो धनी हो है चाहे ब्रह्मा रुद्र हो या राजा या धनी कोई भी हो तो ऐसे किसी प्राणी विशेष का आश्रय लेकर के साध्य कोई अर्थ नहीं है अब कोई अर्थ उसका कोई साध्य है क्या अच्छा तो अब एन का जिससे मतलब एन अर्थ है जिससे किससे अर्थ होने में जिस जिससे या जिस अर्थ के कारण है जिस अर्थ के कारण या अच्छा साध कोई अर्थ नहीं है ठीक है जिससे उस अर्थ की प्राप्ति के लिए क्रिया अनुष्ठी होती जिससे उस अर्थ की प्राप्ति के लिए क्रिया अनु पंक्ति लगाइए ये श्लोक क्या अस्त सर्वते सुक अर्थ विकास रिया ना अस्त अस्त से क्या लेना है जो आत्म वाला चल रहा है ना ये आत्मति आत्मतृप्त और आत्मा में संतुष्ट रहने वाले ज्ञानी का सभी प्राणियों में कोई अर्थ का संबंध नहीं है या स्वार्थ का संबंध नहीं है इस ज्ञानी का सभी प्राणियों में कोई विकसित है न कोई अर्थ के लिए संबंध नहीं है कोई, के लिए नहीं। हाँ, कोई अर्थ अर्थ मतलब फल कोई फल के लिए सम्बन्ध इसका सभी प्राणियों में कोई फल के लिए सम्बन्ध मतलब इसका किसी भी प्राणी में किसी भी प्राणी के साथ फल के लिए संबंध सम्बन्ध क्योंकि इसको कोई फल चाहिए और हाँ तो अर्थ कैसे अर्थ कर लेंगे फल है ना और से से क्या करेंगे संबंध इस ज्ञानी का सभी प्राणियों में फल के लिए संबंध सम्बन्ध हाँ मतलब फल के लिए सम्बन्ध नहीं, नहीं है अर्थात स्वार्थ का संबंध नहीं है अब ये बीसवा चल रहा है अपना हाँ बीसवा चल रहा है इसमें पहले क्या था प्राप्त समय दर्शन था न? ना यदि वे सम्यक ज्ञानी थे कब कर्म करते समय यदि कर्म करते समय सम्यक ज्ञानी थे तो फिर क्या है कि वो मतलब ज्ञान होने पर भी कर्मों का त्याग कर्म नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं किया उन्होंने है? कर्मों का त्याग नहीं किया नहीं किया अच्छा तो मतलब क्या है कि कर्म का संन्यास न करके ही उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया कर्म का संन्यास न करके ही मोक्ष को प्राप्त किया यदि ज्ञानी है तो कर्म संन्यास न करके मोक्ष को प्राप्त किया कर्म से मोक्ष प्राप्त किया ऐसा मानेंगे में क्या भाष्यधार ऐसा नहीं, नहीं मानेंगे और यदि वो अज्ञानी है तो क्या है कि सत्य के साधन कर्मों के द्वारा कर्म, कर्म से मोक्ष को प्राप्त किया सत्य के साधन कर्मों के द्वारा और सत्य शुद्धि के साधन कर्मों के द्वारा सत्य और ज्ञान होने पर मोक्ष को प्राप्त किया ये समझ लेना ठीक है और ये भी बताया था ना यदि अज्ञानी जनक आदि ने कर्म किया है तो सबके लिए कर्म करना अनिवार्य नहीं है अब देखना तथापि करते फिर भी तथापि तथापि फिर फिर भी भी अच्छा आ, अब देखेंगे करते प्रारब्ध कर्म आयता प्रारब्ध कर्म के अधीन तू भगवान अर्जुन से कह रहे हैं ये प्रारब्ध कर्म के अधीन तू ये बात ये लोक संग्रह एव अपनी अरिय मध्यम पुरुष एक तो उसका कर्ता क्या लिखा पुरुषकार ने स्व तो असी का लोक संग्रह एव अपी मतलब लोक संग्रह के साथ अपी तो करेंगे कि लोक संग्रह को भी देखते हुए लोक संग्रह को भी देखते हुए और करतुम एवं अरियना की कर्म करना ही उचित है लोक एक मिनट लोक संग्रह सम्पसन लोक संग्रह अभी सम्पस्यन लोक संग्रह अभी लोक संग्रह को भी देखते हुए लोक संग्रह को भी देखते, देखते हुए और तुम्हें कर्म करना ही उचित है अब देखना कल हमने लोक संग्रह कर से क्या बताया था लोक को शिक्षा देने के लिए लोक को शिक्षा देने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं लोक अच्छा परमात्मा साक्षात्कार होने पर कर्म क्यों करना चाहिए लोक संग्रह के लिए पहले जो कर्म किए जाएंगे उससे तो क्या है की अपना ही कर करने वाले का ही कल्याण होता है अब यहाँ पर ये भाष्यकार लोक संग्रह कार्य करते हैं देखना लोकस से हम्म संग संग्रह लोक संग्रह संग्रह कार्य से लोग करते हैं उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोकस्य क्या होता है से मनुष्य से है लोक की कुमार्ग से प्रवृत्ति को निवारण करना लोक संग्रह है लोक की कुमार्ग से प्रवृत्ति का निवारण करना क्या है लोक संग्रह हैं। प्रातः उठ करके स्नान करके संधोपासन करते हैं ब्रह्मचारी करना चाहिए अब किसी ब्रह्मचारी को साक्षात्कार शा, हो जाए वो सोचे हमको कुछ करना नहीं है तो फिर क्या है कि दूसरे लोगों को दूसरे लोग उसको देख करके दूसरे लोग भी करेंगे वो काम तो अन्य लोगों की क्या होगी उन्मार्ग में प्रवृत्ति होगी उन्मार्ग में तो कुमारग में प्रवृत्ति होगी तो उसके निवारण के लिए उसको ये सब काम करना चाहिए है ना? न इसलिए कभी भी जो है ना ऐसा सदधर्म सत्कर्म कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए बात सुन में आई ही लोक की कुमारग में होने लोक लोक की कुमारग में होने वाली प्रवृत्ति का निवारण करना लोक संग्रह कहलाता है लोक की कुमार्ग में होने वाली प्रवृत्ति को रोकना लोक कहलाता है तम प्रयोजन अपी समा है लोक संग्रह लोक संग्रह रूप प्रयोजन को भी देखते हुए लोक संग्रह रूप प्रयोजन को भी देखते हुए प्रयोजन अपि या लोक संग्रह को भी प्रयोजन देखते हुए या लोक संग्रह रूप प्रयोजन को भी देखते हुए कर तुम कर्म करना ही उचित है एवं को यहाँ ले आना लिखा नहीं भाषाकार ने तो ले आना है अच्छा एव है ना श्लोक में लोक संग्रह एव लोक संग्रह लोक में आया है ना उसका लोक संग्रह कर करना उचित है कह जो है क्या कथम लोक संग्रह कर तुम यती और कैसे लोक संग्रह करना उचित है पहले तो कहा ये कर्ता के लिए प्रश्न है ना किसे लोक संग्रह करना उचित है और फिर क्या कथम और किस प्रकार लोक संग्रह करना उचित है ठीक है किसे करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए दो प्रश्न हुए देखना तो देखो यद यद आचरति यदरतीय प्रमाणं कुर्ते स्तर यद यद यद यद आचरती श्रेष्ठ तदव इतर जन यद यद आचरती श्रेष्ठ तदव इतर जन प्रमाणम कुरुते नोक तद अनुर्त श्रेष्ठ आचरति श्रेष्ठ महापुरुषे जिस जिस कर्म का आचरण करते हैं जिस जिस कर्म का आचरण करते हैं हवा जिस जिस कर्म को करते हैं श्रेष्ठ महापुरुषे या श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म को करते हैं इतरा जना एव आचरती क्रिया को यहाँ भी जोड़ लेंगे इतरा जना तत्पर एव की आचरित जोड़ेंगे ना मतलब अन्य मनुष्य उस, उस कर्म का ही आचरण करते हैं लोग अनुकरण करते हैं ना श्रेष्ठों का अनुकरण करना करते हैं लोग ठीक है इतरा जना तत्पर एव आचरती की अन्य मनुष्य उसका उसका ही अनुकरण करते हैं इतर कौन जो उसके अनुयाई है जो उसके अनुयायी ठीक है ना इतना जना से क्या लेंगे श्रेष्ठ के अनुयायी मनुष्य श्रेष्ठ के अनुया श्रेष्ठ पुरुष के अनुयायी मनुष्य से तरह थी उस उस कर्म का ही आचरण करते हैं। देखो यदि यद कर्म आचर थी ऐसु यशु लिखा है क्या नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं कट दो वो व्यर्थ है कुछ नहीं हमारे पास दो भव्य और है दो संस्करण और है उसमें सु पद नहीं है, है ना हाँ वो आचरित जो है ये क्रिया है ना आचरित क्रिया का जो कर्म होगा वो क्या होगा द्वितीय वचनांत होगा कर्म कर्मणी कर्माणी कर्म सप्तमी की कोई जरूरत नहीं है वहाँ सप्तमी तो पत किया हटा का ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो दो पुस्तक और है मेरे पास उसने नहीं है पाठ लिए कला के बारे में रखा है पाठ वो ब्य है ऐसा भी अब देखेंगे श्रेष्ठ महापुरुष से आचरित क्रिया है ना उससे कर्म द्वितीय आएगी कर्म द्वितीय वचना है सपनी की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करते हैं श्रेष्ठा कर प्रधाना तीन जना और जनाकर्थ है तद अनुगतः तद अनुगत है उसका अनुयायी किसका अनुयायी श्रेष्ठ के अनुयायी ठीक है श्रेष्ठ का अनुयायी उसी कर्म को करता है, है न श्रेष्ठ का अनुयायी उसी कर्म को करता है इसलिए समाज में जिसके अनुयायी हो उस व्यक्ति को बहुत ही सजग और सावधान रह करके अच्छी प्रकार कर्मों का संपादन करना चाहिए है ना उसका अनुसरण ही लोग करते हैं अब देखेंगे लद्द्याण लोका तद अनुवर्तते क्या लेना श्रेष्ठा श्रेष्ठ पुरुषे श्रेष्ठ पुरुषे से, पुरु से जि, जिस प्रमाण को करता है मतलब यह है श्रेष्ठ पुरुष जिस वैदिक अथवा लौकिक रीति को प्रमाण मानता है श्रेष्ठ पुरुष जिस वैदिक और लौकिक रीति को प्रमाण मानता है देखो ने क्या लिखा है और क्या और क्या कि प्रमाणम प्रमाणम से लिया लौकिकम वैदिक श्रेष्ठ मनुष्य जिस लौकिक अथवा वैदिक बात को प्रमाण मानता है लौकिक अथवा वैदिक बात को प्रमाण मानता है देखेंगे आगे से लोक उसका अनुकरण करता है मतलब लोक उसी रीति को प्रमाण मानता है लोक मतलब उसके अनुयाई उसी रीति को प्रमाण मानते हैं लग जाएगा हाँ किंच से लेना श्रेष्ठ का यद प्रमाणम कुर्ते यहाँ प्रमाणम से लिया लौकिकम वैदिकम श्रेष्ठ व्यक्ति जिस लौकिक अथवा वैदिक रीति को प्रमाण है, मानता है और उस तद ए, क्या है आगे? तद अनुर्तते है लोक मतलब उसके अनुयायी उसके अनुयाद अनुर्त उसका करते हैं। मतलब उसी बात को प्रमाण मानते हैं उसी बात को हाँ। अच्छा इस बात को ध्यान रखना चाहिए इसलिए कभी भी कर्मों में समाध नहीं करना चाहिए मरण पर्यंत अब देखेंगे यदि अत्र से लोक संग्रह कर्तव्यतायाम विपृस्पत्ति यदि अत्र में अत्र से लेव यहाँ ले कर देना लोक संग्रह कर्तव्यतायाम यदि इस लोक संग्रह की कर्तव्यता में कर्तव्य क्या है लोक संग्रह कर्तव्य क्या है लोक संग्रह ज्ञानी का कर्तव्य क्या है लोक संग्रह संग्रह्यता किसकी कर्तव्य की कर्तव्यता है ना कर्तव्य की और कर्तव्य किसका ज्ञानी ज्ञानी का कर्तव्य कर्तव्यता किसकी कर्तव्य की और यदि इस लोक संग्रह की कर्तव्यता में तेवृष प्रतिपत्ति तुझे संदिह हो तुझे विपरीत पत्ती कर तो वैसे हो है विरोध यदि इस लोक संग्रह की कर्तव्यता में तुझे विरोध प्रतीत होता हो तुझे विरोध मतलब ज्ञानी लोक संग्रह कैसे करेगा विपरीत पत्ती तुझे विपरीत तुझे विरोध प्रतीत होता है तुझे, प्रतीत है। तुझे? दुझे? दुझे विरोध प्रतीत होता है या तुझे विरोध ज्ञात होता है या तुझे संदेह होता है तो माम सिमना प्रसिंह मुझे क्यों नहीं देखता है मुझे क्यों नहीं देखती हूँ भगवान कभी आलसी बनकर बैठे रहे क्या लालसी बंदर कभी नहीं देते रहे सब करते थे भगवान हाँ भगवान राम ने कितना अच्छा प्रजा का पालन किया कितना अच्छा अच्छी तरह से प्रजा का पालन किया प्रजा रंजन किया हाँ माता पिता की आज्ञा का पालन किया और शत्रुओं का भी खूब संघर्ष किया भगवान किसने भी जो है ना कितना अच्छा जो है ना सब कर्तव्य किया है तो वही बता रहे हैं हमें क्यों नहीं देखते हूँ ऐसा हाँ अब देखेंगे महाभारत में कितनी कुशलता दिखाई श्रीकृष्ण ने <laughs> कर्तव्य उसमें ऋषि ने तो वहां श्रीकृष्ण ने क्या सेवा है मालूम है अतिथियों का पाद पाद प्रक्षा कर करना राजस्व यज्ञ में बहुत सारे अतिथि आए थे तो सबको सेवा दी गई थी बहुत बड़ा कार्यक्रम था राजस्व यज्ञ जो है चक्रवर्ती महाराजा करते थे पूरे विश्व के लोग आते थे पूरे विश्व से लोग आ जाए तो स्वागत सत्कार के लिए बहुत लोगों की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर यह कुठारी कौन बना था दिएंग, दिएंग, दिएंग, नहीं बना दुर्योधन दुर्योधन को बनाया गया है कि वो विरोधी था वो सोचा हम इतना बांटेंगे इनकी बदनामी हो जाएगी सब, है ना इतना ज्यादा बांट देंगे इसकी बदनामी हो जाएगी सब खत्म करते हैं उसी को बनाया गया था जानबूझ का भी खूब उधरता दिखा दो नहीं वाला इसी बना इसीलिए था और इन लोगों ने इसीलिए बनाया था कि खूब बांटना खूब चाहिए कहीं नहीं करना चाहिए इसीलिए खूब बनाया था और वो यही चाहता था और श्री ने सेवा लिया है कि अतिथियों के पादक तक तो छलन करना और तत्क नहीं उठाना जो भोजन करेंगे ना तो और मछली दे? का चित्र दी थी उनके लिए उनके हाथ के ऊपर था बोलते दो गुना वहाँ पैदा होता था किसके देने से दुर्योधन तो वहाँ रखा था ना रसोई के ऊपर ज्यादा देने पे उसका भगवान ने उसके हाथ के एक चित्र था मछली का एक देने से उस एक दिया तो उसमें दो आते थे अपने शाम पर उसी भगवान ने भी उसका चलो बढ़िया बात है सर भगवान का ध्यान तो ऐसा है तो ये ऐसा जो है ना ये भगवान ने कर्म किया है पाद प्रक्षलन करना जूठी पत्तलें उठाना तो कोई कर्म छोटा नहीं है सब परमात्मा की सेवा है सब नारायण सभी रूपों में है तो देखना यहाँ पर श्लोक देखेंगे न मे पार्थ अस्थि कर्तव्यु लोकेशु किंचन नर्त न मे न अतम अवक्त्यम और क्या है वर्ते एव च कर्मणि महाभारत किसी ने पड़ा है कुठार की सेवा दुर्योधन की है किसी मतलब कोई दुर्योधन पक्षिका है कौन है हमको याद नहीं आता है शायद दुर्योधन बोल रहे हैं तो वही हो सकता है अब देखेंगे पार्थ में कर्तव्य न अस्थि हे पार्थ है त्रिस लोकेशु किंचन कर्तव्य नास्ति अस्थि तीनों लोगों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है पार्थ तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य कर्तव्य लोग करते हैं किसी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए है किसी अपराध वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्तव्य करते हैं भगवान जो आपके काम है अवाप्त तो समस्त काम है उनको कोई वस्तु अप्राप्त है हाँ तो वही तो जब कोई वस्तु प्राप्त नहीं तो उनका कोई कर्तव्य हे पार्थ तीनों लोगों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं, नहीं है अब आगे बताते हैं न अनुवाप अवातव्यम है न अक्तम चार कर लेना क्या लिखा है ना क्या अनुवाप अवाक्तव्य में क्या अनुवाप्तम अनुवाप्तम कराप्तम अनुवाप्तम का अर्थ है की प्राप्त करने योग्य और कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने योग्य योग योग नहीं है भगवान को कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने योग्य है क्या कोई अप्राप्त है ही नहीं और कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं है फिर भी करमण एवं वर्ष फिर भी मैं कर्म में ही प्रवृत्त होता हूँ फिर भी मैं कर्म में प्रवृत्त फिर भी मैं कर्म में ही ऐसा करना फिर भी मैं कर्म में प्रवृत्त होता ही हूँ फिर भी मैं कर्म में प्रवृत्त होता हैं, ऐसा तो अब जो मैंने जो भगवान परम ज्ञानी होकर कर्म कर रहे हैं तो आपको कोई संदेह नहीं करना चाहिए कोई विपृत पत्ती नहीं होना चाहिए ऐसा अब देखिए आप पार्थ अस्थिक नर्तव्यम त्रीसुअ कि हे पार्थ तीनों लोकों में मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है किस कारण से किस कारण से? तो कहते हैं न अक्तम अनवाक्तम क्या अपराक्तम अवातव्यम करते और कोई अपराप्त वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं है फिर भी मैं कर्मों में ही प्रवृत्त होता हूँ फिर भी मैं कर्म में प्रवृत्त ही होता हूँ कर्म में ऐसा कर लेना कर्म में होता है। भगवान सभी प्राणियों को उद्धार कर रहे हैं ये तो ये भी तो क्या है करुणा से कर्तव्य है उनका कर रहे हैं उनको कोई लाभ नहीं है फिर भी कर रहे हैं चलिए अब इसी तो लाभ मान लो तो बात अच्छी है और थोड़ा देखो यदि हम वर्ते जातु कर्मणि मम वर्तन्ते अतंत्रिता मर्तम मनुष्यासा यदि अहम् अहम् यदि न वर्ते जातु कर्मणि मम वर्तन्ते कर्म अतंत्रिता यदि अहम् अहम् जातु कर्मणि यदि यदि मैं करते आलस्य रहित होकर यदि मैं आलस्य रहित होकर जात करते कभी यदि मैं आलस्य होकर के कभी कर्मणि न वर्तम कर्म में प्रवृत्त न हो यदि मैं रही होकर कभी कर्मों में प्रवृत्त न हो कर्मों में प्रवृत्त न हो या कर्मों में प्रवृत्ति न करूं यदि मैं आलस्य रहित होकर के कर्मो में प्रवृत्ति न करू ठीक है तो पार्थ हे पार्थ मम वर्तमान अनुवर्तन से तो हे पार्थ मनुष्य सब प्रकार से मम मंगवर्तम है ना तो हे पार्थ मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे अनुवर्तन से का अनुर्त अनुर्तन ऐसा कर लेना लिंग पर करते तो हे <laughs> पार्थ मनुष्य सभी लोग मेरे मार्ग का ही अनुसरण करने लगेंगे मेरे मार्ग का अनुसरण करने लगने का तो मतलब क्या होगा कि वो भी वो भी कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होंगे आलसी बन करा ऐसा यदि मैं यदि मैं आलस रहित होकर कभी कर्मों में प्रवृत्ति ना करूं यदि मैं आलस रहित होकर कभी कर्मों में प्रवृत्ति ना करूं तो हे पार्थ मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही अनुसरण करने लगेंगे ठीक है मतलब वो भी उसी तरह से कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होंगे अब ये इसको लगाइए से करो कर लेना यदि मैं आलस रईफ होकर कभी कर्मों में प्रवृत्ति करूं ही नहीं कभी कर्मों में प्रवृत्ति करूं ही ना। करो कर लेने तो हे पार्थ मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही अनुसरण करेंगे अर्थात वो भी कर्मो में प्रवृत्ति नहीं करेंगे भगवान का विधान कैसा है सूर्य कभी तो आलस्य करता है।, है समय से उदय होगा समय से अस्त होगा चंद्रमा का जैसा नियम है हर तिथि में हर पक्ष में उदयअस्थ होने का उसी प्रकार चंद्रमा भी अपना कार्य करता है वायु भी अपना कार्य करती है।, है सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं तो ईश्वर का कैसा विधान है बस आदमी ही सबसे ज़्यादा आलसी हो रखा है यहाँ तक कि जानवरों को आप देखेंगे समय से उठ जाते हैं सुबह जानवर देखना गहरे रहती है ना सुबह से उठ कर चलने लगती है जानवरों में भी बड़ा मरिया सुबह से उठ कर चलने आदमी जो है अल्दी करता रहेगा जिसके लिए कर्तव्य तो है वही सबसे बड़ा देखा आदमी है जानवर सुबह उठ जाते हैं जल्दी से वो तो कभी भी से नहीं सोता है जानवर यदि पुनः हम न वरते हम याद करते कदाचित कर्मण अतंता कर आलसी करस्य आल रहित होकर के अतंता क्या अर्थ है अनल आलस्य होकर के मम मम से लिया है श्रेष्ठ अच्छा मम से लिया है श्रेष्ठ सता श्लोक में नहीं आया है ना श्रेष्ठ सता मतलब श्रेष्ठ जन का श्रेष्ठ जन का ऐसा श्रेष्ठ सता या मम का है या मुझे श्रेष्ठ जन का ऐसा कर लेना मुझ श्रेष्ठ हाँ मम के पास वास्तविक में जोड़ा है श्रेष्ठ सता मतलब श्रेष्ठ जन का वर्त प्रकार मार्गम अनुवर्तन अनुवर्तनते मतलब अनुवर्तन करेंगे ऐसा समझिए ना अनुवर्तन करने लग जायेंगे अनुसरण करने लग जाएंगे मनुष्य आर्वसा कार्य सर्व प्रकार तो क्या होगा तथा को दोषा क्या तथा और वैसा होने से क्या दोष होगा मतलब भगवान यदि कर्म न करे और सब मनुष्य सब प्रकार से भगवान का ही उस में अनुसरण करने लगे तो क्या होगा तो कहते हैं की क्या तथा और वैसा होने से कहा दोषा दोष क्या होता है इसी आहा इस पर कहते हैं ये न कुया अहम कुरियाम यदि मैं कर्म न करूँ चेतकर्थ यदि कर्म न कुरियाम यदि मैं कर्म न करूँ तो इमे लोकह उनस्ट हो जाएंगे ये लोक विनष्ट हो जाएंगे ध्यान देना कर्म के अधीन ही लोक की स्थिति है यदि शुभ कर्म शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान बिल्कुल भूमि पर नहीं होगा तो पूरे संसार का विनष्ट हो जाएगा जो महापुरुष सत्कर्म करते हैं सत में प्रवृत रहते हैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करते हैं सत्य भाषण करते हैं सत्य आचरण करते हैं तो उन कर्मों पर ही ये पृथ्वी टिकी हुई है और भगवान कहते हैं यदि मैं कर्म ना करूं, तो दूसरे भी नहीं करेंगे तो क्या होगा इन्हे लोग कहा उससे गे लोग विनष्ट हो जाएंगे और सब क्या है की उच्चृंखल आचरण हो जाएगा मनमुखी तो क्या होगा की शंकर से क्या करता श्याम तो फिर वर्ण शंकर सृष्टि का करने वाला मैं बनूंगा भगवान ही सही आचरण नहीं करेंगे तो फिर लोगों को कोई सच शिक्षा नहीं मिलेगी तो मनमाना आचरण करेंगे तो वर्ण शंकर को करने वाला बनूंगा इमा प्रजा उपन्याम और इस प्रजा का हनन करने वाला मैं बनूंगा इस प्रजा का हाँ तो श्रेष्ठ जनों को यह सोचना चाहिए कि श्रेष्ठों का अनुसरण सब लोग करते हैं कि उनको भी ठीक ठीक काम करना चाहिए उस करतेमे इमे से क्या लिया है सर्वे जोड़ा ना भाष्यकार ने लोका से सर्वे लोका लिया है लोका से क्या लिया से ये सभी लोक है। और कर्म से क्या लेना है का आ, लोक स्थिति का कारण कर्म लोक स्थिति का कारण हाँ ये सभी लोक हो जाएंगे लोक की स्थिति के कारण कर्म का अभाव होने से ये लोक विनष्ट हो जाएंगे लोक की स्थिति क्यों बनी हुई है हाँ जो शास्त्री शास्त्र सम्मत कर्म है उनके कारण ही लोक की स्थिति बनी हुई है यदि बिल्कुल कोई भी सत्कर्म करने वाला नहीं रहे तो सतकर्म लोक की स्थिति का कारण है लोक की स्थिति के कारण कर्म का भाव होने से नाम क्या शंकर से हम वर्ण शंकर को करने वाला होऊंगा तेन कारणें कारण से होगा भगवान कर्म नहीं करें लोक विनष्ट हो जाए वर्ण शंकर हो जाए तो उस कारण से इमा प्रजा उपन्याम इस प्रजा को मारने वाला बनू कैसे प्रजा नाम अनुग्रह प्रवृत्ता प्रजा के का अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुआ मैं प्रजा का अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुआ मैं तद उपतिम कुर उसका हनन करने वाला बनूंगा उपतिम पर उन्याम है ना श्लोक में करते उभनयाम करम उपन्याम का उम करते उभनम कि उसे मैं मारने वाला बनूंगा उसे मैं में उसका हनन करने वाला बनूंगा या हनन करूंगा अब देखना हुआ मुझ ईश्वर के अनुरूप नहीं होगा हुआ या विराम होना चाहिए तेरह साल बाद कि वह मुझ ईश्वर के अनुकूल नहीं होगा या वह मुझ ईश्वर के प्रतिकूल होगा तो कई भगवान ही क्या है कि कुशलता पूर्वक कर्म करते हैं इसलिए सबको करना चाहिए भगवान उतार लेते हैं तो बिल्कुल मर्यादा स्थापन के लिए धर्म स्थापन के लिए ही सब कार्य करते हैं आगे देखेंगे थोड़ा सा देखो यदि पुनः अहम त्वम युक्त बुद्धि यदि पुनः अहम यू कर मेरी तरह मेरे समान युकर्थ समान यदि पुनः मेरे समान तू कृतार्थ बुद्धि वाला आत्मज्ञानी हो यदि पुनः मेरे समान तू कृतार्थ बुद्धि वाला आत्मज्ञानी हो वह अन्य अथवा अन्य कोई बुद्धि वाला आत्मज्ञानी हो किसके समान मेरे समान हाँ यदि मेरे समान तू कृतार्थ बुद्धि वाला आत्मज्ञानी हो वह अन्य अथवा अन्य कोई कृतार्थ बुद्धि वाला आत्मज्ञानी हो तो जोड़ लेना तो वह अन्य हो जाएगा अथवा अन्य कोई कृतार्थ बुद्धि वाला आत्मज्ञानी हो तो तस्वीर आत्मना कर्तव्य अपने लिए कर्तव्य का अभाव होने पर भी कर्तव्य उसका भी उसका भी अपने लिए कर्तव्य का अभाव होने पर भी या उसको भी उसको भी अपने लिए कर्तव्य का अभाव होने पर भी परानुग्रह के लिए करना ही चाहिए परानुग्रह के लिए कर्तव्य करना ही हाँ या परानुग्रह के लिए कर्म करना ही चाहिए कैसे करना चाहिए देखना सक्तांसा यहां से भारत विद्वान् तथा तथा असक्त शिकीर्षु लोकसंग्रह भारत हे भारत कर्मणि सक्ता अविद्वान्सा यथा कुरंती हे अर्जुन हे भारत हे अर्जुन कर्मणि सक्ता कर्म आसक्त यथा कुरंती कर्म में आसक्त कौन होता है आसक्त अज्ञा अज्ञानी जैसा कर्म करते हैं कर्म आसक्त अज्ञानी जैसे कर्म करते हैं अज्ञानी खूब कर्म करते हैं असक्त हो करके तो भगवान कहते हैं अज्ञानी को उसी प्रकार खूब कर्म करना चाहिए कुरियाद विद्वान कुरियाद विद्वान तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रह तथा विद्वान असक्ता है ना उसी प्रकार विद्वान असक्ता के बाद संजोड़ लेना असक्ता करते आसक्ति रहित है उसी प्रकार विद्वान आसक्ति रहित होकर तथा विद्वान असक्ता उसी प्रकार विद्वान आसक्ति रहित होकर लोक संग्रह चिकीर्सु कि लोक संग्रह की इच्छा करने वाला होकर कर्म को करे ऐसा लगा लेना चाहे तथा लोक संग्राम चिकीर्ष उसी प्रकार लोक संग्रह करने का इच्छुक <laughs> तथा लोक, लोक संग्राम चिकीर्स उसी प्रकार लोक संग्रह करने का इच्छुक विद्वान असक्ता कुरियात विद्वान आसक्ति रहित होकर कर्म को करे लग जाएगा उसी प्रकार लोक संग्रह करने की इच्छा करने वाला ज्ञानी असक्ता सन्द कुरिया रहित होकर कर्मों को करे अन्ध हो जाएगा तथा लोक संग्राम चिकीर्सु विद्वान असक्ता कुरियात सकता कर्मणि कर्म में आसक्त किस प्रकार कर्म में आसक्त होते हैं अस्य कर्मणा मम फलम भविष्य इस कर्म का फल मेरा होगा या इस कर्म का फल मुझे प्राप्त होगा इस कर्म का फल मेरा होगा इस प्रकार कुछ अज्ञानी जिस प्रकार कर्म करते हैं हे भारत कुरियात विद्वान विद्वान कर आत्मवे उसी प्रकार आसक्ति रहित होकर कर्म करे तरुवत की मर्थम करो ती उसकी तरह मतलब तरुवत कर से अज्ञानी के लिए अज्ञानी के समान अज्ञानी के समान ज्ञानी क्यों करता है तुम उसको सुनू चिकित्सु क्या लिखा है आ, गया। कर से करने का क्या करने का इच्छुक लोक संग्रह उसी प्रकार लोक संग्रह करने का इच्छुक आ सकती रही तो करके ज्ञानी भी कर्म करे एवं लोक संग्राम इस प्रकार लोक संग्रह करने की इच्छा करने वाले मुझे आत्मज्ञानी का मुझ आत्मज्ञानी का हाँ वह अन्य अथवा अन्य आत्मज्ञानी का कर्तव्य न अस्ति कर्तव्य नहीं है इस प्रकार लोक संग्रह करने की इच्छा वाले मेरा इस प्रकार लोक संग्रह करने की इच्छा वाले मुझ आत्मज्ञानी का कर्तव्य नहीं है वह अन्य से आत्मविदा कर्तव्य ना भी उसी प्रकार जोड़ेंगे अथवा अन्य आत्मज्ञानी का नहीं अथवा अन्य आत्मज्ञानी का कर्तव्य पूरा ऐसा जोड़ना तो ऐसे कि लोक संग्रह करने की इच्छा वाले अन्य आत्मज्ञानी का कर्तव्य नहीं।, नहीं।, नहीं है है ना इस प्रकार लोक संग्रह करने की इच्छा वाले मुझ आत्मज्ञानी का कर्तव्य नहीं है तथा लोक संग्रह करने की इच्छा वाले अन्य आत्मज्ञानी का कर्तव्य पंक्ति एक शब्द एक दो शब्द छूट गए लोक संग्रह लोक संग्रह मुक्तवा क्या पाठ है मुक्तवा है ना मुक्तवा लोक संग्रह मुक्तवा दोबारा लगाइए इस प्रकार लोक संग्रह करने की इच्छा वाले मुझ आत्मज्ञानी का अथवा अन्य आत्मज्ञानी का लोक संग्रह मुक्तवा कर्तव्यम नास्ति लोक संग्रह को छोड़कर दूसरा कर्तव्य नहीं है ऐसे लगाएंगे हैं इस प्रकार लोक संग्रह करने की इच्छा वाले मेरा अथवा अन्य आत्मज्ञानी का लोक संग्रह मुक्त कर्तव्य नोक संग्रह को छोड़कर दूसरा कर्तव्य नहीं है एक कर्तव्य क्या बताया गया तथा करते तो तस् आत्मिका एकदम उपदेष उस आत्मयानी के लिए या उपदेश किया जाता है तो उस आत्मयानी के लिए या उपदेश किया जाता है लिखा देंगे कल वगैरह कहा है ओम पूर्ण मेरा है